की भक्तिरसमृत सिंधु गोस्वामी द्वारा विरचित अनुवाद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय भक्ति वेदांत स्वामी शिल्य के संस्थापक के द्वारा प्रथम विभाग पूर्वी विभाग द्वितीय लहरी सामान्य भक्ति द्वितीय लहरी साधना भक्ति इसके अंतर्गत वैदि भक्ति और वैदि भक्ति के अंतर्गत चौसठ अंगों का हमने चर्चा कर ली है और अभी भक्ति की पात्रता विषय के ऊपर बता रहे हैं उससे हम आगे बढ़ेंगे चौदह ज्ञाजन शलाकक्षुन्मील ये तस्म श्री ग्रवे नम श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित ये भूतले स्वयं रूप कदम ददातींकम वंदेहम श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून वैष्णवांशं साग्रजा सह गण रघुनाथन्वित तम सजीव साइतम सामधूतम पदन सहित चैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सह गण गलिता श्रीशाखाता श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुत्यानंद श्रीअदाधर श्रीवासादि गौरभक्तुनंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे नाम राम राम हरे हरे तो हमने पिछली बार फलगु और युक्त बजराज्य के विषय में चर्चा की थी उसमें भी आगे बढ़ते हुए जो वस्तु भगवान की सेवा में काम आ सके उसका त्याग नहीं करना चाहिए यही भक्ति का रहस्य है कोई भी वस्तु जो कृष्ण भावनामृत अमृत उसका भक्ति को आगे बढ़ाने में काम आ सके उसे स्वीकार कर लेना चाहिए उदाहरणार्थ हम अपने वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रगति के लिए कई मशीनों का सदुपयोग कर रहे हैं यथा टाइपराइटर बोलकर लिखने वाला यंत्र, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन तथा तो यह है कि हम नकारते नहीं हम तो लोगों को जो कुछ भी कर रहे हैं कृष्ण भवन अमृत में करने को कह रहे हैं यह वही सिद्धांत है जिसके अंतर्गत कृष्ण ने भगवदगीता में अर्जुन को सलाह दी कि वह अपनी युद्ध संबंधी क्षमताओं को भक्ति में रहकर उपयोग करें इसी प्रकार हम इन मशीनों का कृष्ण की सेवा के लिए उपयोग कर रहे हैं कृष्ण अथवा कृष्ण भवन के प्रति ऐसी भावना से हम प्रत्येक वस्तु प्रत्य स्वीकार कर सकते हैं यदि हमारे कृष्ण भवन आंदोलन को अग्रसर करने के लिए टाइपराइटर का उपयोग किया जा सकता है तो हमें इसे अवश्य स्वीकार करना चाहिए इसी तरह मौखिक लेखन मशीन या अन्य कोई मशीन उपयोग में अवश्य लाई जानी चाहिए हमारे दर्शन के अनुसार कृष्ण सर्वस्व है कृष्ण कार्य कारण है और हमारा अपना कुछ भी नहीं है कृष्ण की वस्तु कृष्ण की सेवा में उपयोग होनी चाहिए यह हमारा दर्शन है किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें भौतिक संपन्न करने के सिद्धांतों का त्याग हमें भक्ति संपन्न करने के सिद्धांतों का त्याग कर देना चाहिए अथवा भक्ति के लिए नियमित विधि के पालन की उपेक्षा करनी चाहिए अपेक्षा लिख दी उपेक्षा लीजिएगा बड़ा अंतर हो गया उल्टा हो गया यार हिंदी में भी कर देते हैं भक्ति की प्रारंभिक अथवा नवशिक्षा नौ अवस्था में भक्त को उन सभी विधि का पालन करना चाहिए जो आध्यात्मिक गुरु द्वारा स्थापित किए गए हैं वस्तु को स्वीकार करना या ठुकरान देना भक्ति के सिद्धांतों पर निर्भर होना चाहिए ऐसा नहीं कि कोई स्वतंत्र रूप से धारणाएं निर्मित कर ले कि किस वस्तु को स्वीकार करना है और किसको ठुकराना है अतः भगवान की ओर से भक्त का मार्गदर्शन करने के लिए कृष्ण के साकार कृष्ण के प्राकट्य के रूप में गुरु का होना आवश्यक है तो ये दो वस्तु बताई शिल प्रभुपाध्या कि भक्ति के लिए हम कुछ भी स्वीकार कर सकते हैं यदि कृष्ण भवन में उपयोग कर रहे हैं प्रचार के लिए तो सभी प्रकार की वस्तुएं सेवा में लगाई जा सकती है इवन आधुनिक भी जो सब मशीन इत्यादि वो सब सेवा में लगाया जा सकता है किंतु भगवान की सेवा में उनके प्रचार की सेवा में यदि उसका हम स्वयं उपयोग करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तो उसका जो फल है वो हमको लगता है किंतु यदि हम उनको केवल और केवल कृष्ण की प्रचार के लिए उनकी प्रसन्नता के लिए उपयोग करते हैं तो उसका फल हमको नहीं लगता है अभी तो उससे भक्ति में या कृष्ण भवन आंदोलन का प्रचार करने में लाभ मिल सकता है फ्री शुरू दूसरे अनुच्छेद में कहते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि ये सुनकर के हम सभी भक्ति के विधिविधानों का त्याग कर दें और जो भी वस्तु हमको लगती है भगवान की सेवा में उपयोग करने के लिए उपयुक्त है तो वो ले लें और उससे सेवा करते रहे इस प्रकार से नहीं है कि नियमित विधि विधानों का पालन की उपेक्षा कर दें तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए जब तक हम बदवस्था में हैं, तो कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं लेकिन हम लगा नहीं पाएंगे हम अपना भोग कर लेंगे जैसे हमने पिछली बार कुछ उदाहरण भी लिया था तो ऐसी वस्तुओं से दूर रहने का विधान है वैसी भक्ति में तो इसलिए उसका तो पालन करना चाहिए तो इसलिए प्रारंभिक अवस्था जो हमारी है इसमें क्या वस्तु हम भगवान की सेवा के से लिए स्वीकार कर सकते हैं और क्या वस्तु नहीं कर सकते हैं उसका विवेक जो है वो गुरु के माध्यम से प्राप्त होना चाहिए और स्वयं उसके लिए निश्चित नहीं कर ले कि हाँ इसको मैं स्वीकार करूंगा इसको नहीं करूंगा तो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए अन्यथा भक्ति के नाम पर सब भोगवृत्ति चल सकती है जैसे आजकल चलता है युक्त वैराग्य के नाम पर भोग ही चलता है जैसे भगवान की सेवा में यदि कार है बहुत ही अच्छी कार जो बहुत स्पीड में जा सकती है तो वो बहुत अच्छी तरह से उपयोग में आ है भगवान के प्रचार के लिए तो भक्ति ये सोच सकता है ये कार युक्त वैराग्य में करता हूं इसका भगवान की सेवा के लिए बढ़िया से बढ़िया कार में खरीदता हूं अपने घर के लिए लेकिन फिर उस कार का उपभोग स्वयं कर रहा है भगवान की सेवा में थोड़ा सा ही लगा रहा है तो वो युक्त वैराग्य नहीं हुआ इसकी जगह उसको क्या करना चाहिए कि अपने गुरु के पास जाकर के चर्चा विचार ना करे कि मैं इस प्रकार से कोई कार खरीदना चाहता हूं ये एक करोड़ रुपए की कार है और भगवान की सेवा में इस प्रकार से लगेगी भक्तों की सेवा में लगेगी इस प्रकार से मैं सोच रहा हूँ तो आप यदि इसको ठीक समझ रहे हैं आप बताइए तो फिर मैं इसको खरीदूंगा नहीं तो नहीं, नहीं खरीदूंगा तब जब गुरु उसकी स्थिति देख करके नहीं ये तो बड़ा आसक्त व्यक्ति है ये कह रहा है कि बार से भगवान की सेवा में लगाने के लिए खरीदूंगा लेकिन फिर इसी में फंस जाएगा तो इसलिए मना कर सकते हैं गुरु और किसी को हाँ भी कह सकते हैं तो इसलिए ये गुरु के मार्ग में होना चाहिए पूरा अपने हिसाब से उसको नहीं सोचना चाहिए तो क्योंकि गुरु हमारी स्थिति जानते हैं फिर आगे बता रहे हैं। धन शिष्यादिधे तस्याश्च भक्तिरूपाद्य गुरु को धन संग्रह या अनुयायियों की बड़ी संख्या से कभी संभ्रांत नहीं होना चाहिए कोई प्रामाणिक गुरु कभी ऐसा नहीं होगा किन्तु यदि कभी कोई गुरु उचित प्रकार से अधिकृत नहीं होता और वह अपने आप गुरु बन बैठता है तो वह संग्रह या योग की दीर्घ संख्या से संभ्रांत हो सकता है उसकी भक्ति उच्च स्तरीय नहीं हो सकती यदि कोई मनुष्य ऐसी उपलब्धियों से संभ्रांत हो जाता है तो उसकी भक्ति मंद पड़ जाती है अतः भक्त को गुरु परंपरा के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करना चाहिए तो यहाँ पे गुरु के विषय में है गुरु को स्वयं बहुत सारे शिष्य प्राप्त हो रहे हैं शिष्य प्राप्त होंगे तो शिष्य से धन प्राप्त होगा धन और जन ये दोनों से वो मोहित हो सकते हैं मेरे तो इतने शिष्य हैं और शिष्य बनेंगे तो फिर वो अपने गुरु का कार्य ठीक से नहीं कर पाएगा ऐसा भी हो सकता है और खुद पति पतन भी प्राप्त हो सकता है पतन को भी क्योंकि धन और धन को स्वयं की इंद्रिय इंद्रित में लगाना सरल है वो लगा सकते हैं तो इसके कारण गुरु का भी पतन हो सकता है तो इसलिए गुरु को भी बहुत ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि आ, इससे आसक्त नहीं रहना चाहिए कि अधिक शिष्य हो या धन प्राप्त हो शिष्यों से जबकि शिष्य धन लेके आएंगे तो गुरु धन उसको स्वीकार करेंगे धन लेकिन वो सब धन भगवान की सेवा में स्वयं यदि रखने लगते हैं तो उससे आसक्त हो सकते हैं इसलिए सभी धन भगवान की सेवा में तुरंत लग जाना चाहिए और जो अधिक शिष्य आते हैं तो उससे शिष्य से जरा भी आसक्त नहीं रहना चाहिए अर्थात नए नए शिष्य बनाने के लिए उसका प्रयास नहीं होना चाहिए उसका प्रयास केवल प्रचार करने के लिए होना चाहिए और यदि कोई अच्छी तरह शरणादस होने को तैयार है तभी उसको शिष्य बनाना चाहिए कभी भी ये विचार नहीं रखना चाहिए कि मेरे ज्यादा शिष्य हो जाए आकड़ हो गए अन्यथा क्या होगा ज्यादा शिष्य किस प्रकार से हो उस प्रकार से वाणी होगी उस प्रकार की क्रियाएं होंगी और लोग तो शिष्य बनना चाहते हैं लेकिन शिष्य बनकर के नियम पालन नहीं करना चाहते इसलिए फिर उनको प्रशिक्षण में भी समस्या होगी तो प्रशिक्षण नहीं देंगे कम देंगे कुछ नियम इतने कड़े नहीं रखेंगे तो ठप्पा तो लग गया शिष्य का ये गुरु का ये शिष्य है लेकिन वो वास्तव में गुरु के ऊपर ठप्पा लगता है ये गुरु के इतने शिष्य हैं, इसलिए बड़ा गुरु है तो बड़ा गुरु का ठप्पा लग गया लेकिन वो वास्तविक गुरु नहीं है वो तो, तो शिष्य पे गुरु ने ठप्पा लगाया और गुरु के ऊपर शिष्य ने ठप्पा लगाया इस तरह से ठप्पे वाले गुरु शिष्य रह गए वास्तविक गुरु शिष्य नहीं होते तरह से पहले भी इस वस्तु को कहा गया था अपराधों में यहाँ चौष्ट ढंग में की बहुत शिष्य अनुमत उस करो उसी विषय विशे का विशेषण विशाम विवेका दिन्यत। विवेकादीनों अनांग्यो मुखोन्मुख स्वयं मुखं स्वयं यानी यमाशौचादयुक्ता सैक्तरा भक्तिर भक्तर पति पातिता ऐसे अन्य भी अनेक दृष्टांत हैं, जिनसे देखा जाता है कि भक्त को कृष्ण भवन के अतिरिक्त किसी भी अन्य अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती उसमें देवताओं के सारे कुछ गुरु को संगर बड़ी संगर एक अनुदा गया कृष्ण भवनाभावित व्यक्ति को स्वभाव तो शुद्ध होने के कारण मन अथवा कर्म की किसी अन्य विशुद्धिकरण प्रक्रिया को विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती कृष्ण भवन में उच्च पद को प्राप्त होने से वह पहले से समस्त सदगुणों से युक्त होता है और योग विधि के बदले के बदलाए गए यम नियमों का पालन करता है ऐसे नियमों का पालन भक्त स्वतः करते हैं इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण अहिंसा का गुण है जो तो सद्गुण माना जाता है भक्त स्वभाव से अहिंसक होता है अतएव उसे अलग से अहिंसा का अभ्यास नहीं करना होता कुछ लोग शाकाहारी आंदोलन से सम्मिलित होकर शुद्धि चाहते हैं किंतु भक्त तो स्वतः शाकाहारी होता है उसे इस दिशा में ना तो अलग से कुछ करना होता है नई शाकाहारियों की समिति में सम्मिलित होना पड़ता है और स्वतः शाकाहारी होता है दृष्टांत है, जिनसे देखा जाता है कि भक्त को कृष्ण भवन अतिरिक्त किसी अन्य अभ्यास की आवश्यकता नहीं होती उसमें देवताओं हो के सारे सद्गुण स्वतः विकसित हुए रहते हैं जो लोग जान शाकाहारी या अहिंसक बनने का अभ्यास करते हैं वे तो भले ही भौतिक दृष्टि में सदगुणों से युक्त हो किंतु ये गुण उन्हें भक्त बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होते शाकाहारी व्यक्ति या अहिंसक व्यक्ति भक्त भी हो यह आवश्यक नहीं है किंतु भक्त स्वतः शाकाहि अहिंसक दोनों होता है अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शाकाहार या अहिंसा भक्ति के कारण स्वरूप नहीं है मतलब कोई कहता है कि चलो अभी पहले इनको शाकाहारी बनाता है फिर भक्त बन जाएंगे ये लोग अहिंसा में लगाते फिर भक्त बन आएंगे तो कोई व्यक्ति शाकाहारी हो सकता है अहिंसक हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं वो भक्ति मारे तो इसलिए जो भक्ति है उसमें यदि कोई आता है तो निश्चित है कि वो शाकाहारी बन जाएगा अहिंसक बन जाएगा लेकिन कोई शाकाहारी तो भक्त बनेगा वो जरूरी तो इसलिए भक्ति का कारण नहीं हो सकता शाकाहार भक्ति का कारण भक्ति है शाकाहारी बनने का कारण हो सकता है भक्ति कि भक्त बना तो शाकाहारी बन गया ऐसे तो इसलिए भक्ति में जो लगते हैं उनको अन्य किसी और विधि से अपनी शुद्धि करने की जरूरत नहीं है भक्ति से ही उसकी शुद्धि होती है सभी सदगुण उसमें आते हैं इस संबंध में स्कंद पुराण में एक कहानी आती है जिसमें नारद मुनि के उपदेश से एक व्याध महान भक्त बन गया यथा यथांदे ऐसे नहीं अद्भुता व्याध तवा हिंसा दयो हरि तवाहि दया हरिभक्तो प्रवृत्ता ये पुराण में इसकी कहानियां थी जब वह भैलिया पूर्ण भक्त बन गया जब वो व्यास पूर्ण भक्त बन गया तो वह एक चीटी तक को मारने के लिए तैयार नहीं था नारद मुनि के मित्र पर्वत मुनि ने जब भक्ति के कारण बहेलिये के इस आश्चर्यजनक परिवर्तन को देखा तो उसने कहा हे बहेलिये व्यास व्यास मतलब शिकारी मुझे तुम्हारे द्वारा एक चीटी का भी वध करने की अनिच्छा विस्मित नहीं करती जिस व्यक्ति में भक्ति विकसित हो जाती है उसमें सारे सद्गुण स्वतः आ जाते हैं भक्त कभी किसी के लिए पीड़ादायक नहीं बनता पुष्टि करते हैं कि चेतना एवं शारीरिक कर्म की शुद्धि तपस्या मन शांति आदि गुण भक्ति में तल्लीन रहने वाले व्यक्ति में स्वतः प्रकट होते हैं अंतः शुद्धि वही शुद्धि तपस्त शांत्यादय तथा गुणा प्रपद्य यह वही पे स्कंद में तो ये सभी सद्गुण हरि सेवा करते उनमें आते हैं अर्थात सेवा करते उनमें सभी सद्गुण आने चाहिए यदि नहीं आ रहे हैं तो गड़बड़ है हरि सेवा। रूप गोस्वामी यहां पुष्टि करते हैं कि भक्ति नौ प्रकार की होती है भक्तिर एक मुख्यांगाश्रित अनेंगादी अनेकाथवा अंगी काश स्वनानुसारेण निष्ठा सिद्धि कृत भवे यहाँ पे पुष्टि करते हैं कि भक्ति नौ प्रकार की होती है श्रवण की श्री विग्रह की पूजा वंदन अल आज्ञा पालन सखा रूप में कृष्ण की सेवा तथा उन्हें सर्वस्व अर्पित करना इनमें से प्रत्येक विधि इतनी शक्तिशाली है यदि कोई इनमें से एक का भी पालन करे तो उसे निस्संदेह वांछित सिद्धि प्राप्त हो सकती है उदाहरणार्थ यदि कोई एक व्यक्ति की रुचि भगवान में भगवान के श्रवण में है और दूसरे की भगवान नाम कीर्तन में है तो दोनों को ही उनका भक्ति में वांछित लक्ष्य प्राप्त होगा इसकी व्याख्या चैतन्य चरितमृत में की गई है कोई व्यक्ति इनमें से एक दो तीन या सभी विधियों को संपन्न कर सकता है इससे उसे अंत में भक्ति में स्थापित होने का वांछित लक्ष्य प्राप्त होगा तत्र एक यथा ग्रंथांतरे कोई और ग्रंथ में भी जैसे एक अंग से ही जो सिद्धि प्राप्त किए हैं उनके उदाहरण दे रहे हैं श्री परीक्षित अभवदास की प्रहलाद स्मरण तदंघ्री भजने लक्ष्मी पृथुपूजने अक्रुरस्विवादने का कपिपतिर दास्य अर्जुन परा इसके ठोस उदाहरण मिलते हैं कि भक्त ने किस प्रकार किसी एक प्रकार की सेवा करके सिद्धि प्राप्त की राजा परीक्षित ने श्रीमद भागवत के श्रवण मात्र से जीवन लक्ष्य प्राप्त किया शुक्रदेव गोस्वामी ने श्रीमद भागवत के कीर्तन मात्र से अपनी भक्ति में कीर्तन कर, मात्र करके जीवन लक्ष्य प्राप्त किया प्रहलाद महाराज सदैव भगवान का स्मरण करके अपनी भक्ति में सफल हुए लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों को दबाकर सफल हुई राजा पृथ्वी मंदिर में पूजा करके सफल हुए अक्रूर वंदना करके सफल हुए हनुमान भगवान रामचंद्र की निजी सेवा करके सफल हुए अर्जुन कृष्ण को सखा बनाकर सफल हुए बलि महाराज कृष्ण को अपना सर्वस्व दान करके सफल हुए ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने भक्ति की सारी विधियों को एक साथ पूरा किया जैसे श्रीमद भागवत नौ चार अठारह से बीच में महाराज अम्बरीश के विजय में बतला बतलाया गया है कि उन्होंने भक्ति की समस्त विधियों का पालन किया सवई मना कृष्ण पदा वाजाम सिवाई करौ हरेर वाचांशिवकुंठगुणावर्णनेरौ हरेर्मीमार्जनाशु श्रुतिाच्युत सत्कोद मुकुंद लिंगालर्शन दृश् सरोज सौरभे घाण्पादसौरभे श्रीमत्ल सत्लसनमसना तदर् क्षेत्र पदापणे शिरो ऋषि के दावे नु काम काम्यथोत्तम श्लोक जनाश्रयाति ये श्लोक श्लो बहुत उद्रण करते हैं शिल प्रोपाध्यस का शुक्व गोस्वामी कहते हैं सर्वप्रथम राजा अमरीश अपने मन को भगवान के कृष्ण के चरण भगवान कृष्ण के चरण कमलों में एकाग्र किया और तब अपनी वाणी को भगवान की लीलाओं के वर्णन में लगाया उन्होंने अपने हाथों को भगवान के मंदिर को साफ करने में लगाया उन्होंने अपने कानों को भगवान की दिव्य महिमाओं के श्रवण में लगाया उन्होंने अपनी आंखों को मंदिर में सुंदर अर्च का दर्शन करने में लगाया उन्होंने अपने शरीर को भगवत भक्तों की संगति में रहने में लगाया जब आप किसी की संगति करते हैं तो आपको उसके साथ उठना बैठना खाना पड़ता है इस तरह उसके शरीर से आपके शरीर का स्पर्श होना अनिवार्य है महाराज अम्बरीश ने केवल शुद्ध भक्तों की संगति और अन्य किसी के शरीर किसी से शरीर का स्पर्श नहीं होने दिया उन्होंने कृष्ण को अर्पित तुलसी दल तथा फूलों को सूंघने में अपने नथुनों का और कृष्ण प्रसाद खाने में अपनी जीवा का सदुपयोग किया महाराज अम्बरीश कृष्ण को उत्तम प्रसाद अर्पित कर कर सकते थे क्योंकि वे राजा थे और उनके पास धन का अभाव न था वे कृष्ण को सर्वोत्कृष्ट व्यंजन अर्पित करते थे और फिर बचे हुए भोजन को कृष्ण प्रसाद के रूप में खाते थे उनकी राजसी शान में कोई कमी नहीं थी क्योंकि उनके महल में सुंदर मंदिर था जिसमें कीमती साज सामान से अलंकृत भगवान का अर्थविग्रह था जिसे उत्तम भोजन अर्पित किया जाता था इस तरह हर वस्तु उपलब्ध थी और सदैव कृष्ण भान में तल्लीन रहते थे भाव यह है कि हमें महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न न भी कर सके तो कम से कम एक विधि को अवश्य पूरा करें जैसा कि पूर्ववर्ती आचार्यों ने किया यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न करने में लग जाए जैसा कि महाराज अम्बरीश ने किया था तो इन सारी विधियों में से प्रत्येक से सिद्धि मिलने की आश्वासन दिया जाता है किसी विधि की प्रथम पूर्णता के साथ ही मनुष्य भौतिक दासी बन दा। जाती है इस भाव बनकर उसके पीछे पीछे लग चलती है श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी भक्ति के विधानों को आचरण राजस्वी भक्ति का मार्ग भी कहा कहते हैं कभी कभी वैदि भक्ति के विधानों को आचार्यगण राजसी भक्ति का मार्ग भी कहते हैं या ऐश्वर्यमय भक्ति का मार्ग भी कहते हैं शास्त्रोक्त प्रब, प्रबलया तरियादयान्विता वैदि भक्तिरियम कश्चन मर्यादा मार्ग उच्य मर्यादा मार्ग कुछ आचार्य इसको मर्यादा मार्ग कहते हैं जब हम विधि भक्ति विधान विधि विधान के अनुसार हम भक्ति का पालन करते हैं तो उसको मर्यादा मार्ग कहते हैं कई आचार्य क्योंकि ये मर्यादा है इसमें आप खुल करके अपने हिसाब से भगवान की तरफ अपना भाव नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा भाव नहीं तो हमारी इंद्र व्यक्ति की तरफ जाता है इसलिए उसको मर्यादा में बांध करके रखा इसलिए इसको मर्यादा मार्ग कहते हैं कि भक्ति के विधि विधानों की मर्यादा है। कुछ आश्चर्य इसको मर्यादा मार्ग भी कहते हैं या तो ऐश्वर्य पूर्ण भक्ति ते भक्ति के अंगों के विषय में बताते हैं यहां पर नौविधा भक्ति है और किसी एक अंग में लगने से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है गजन मध्यश्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण जिते धरे महाशक्ति एक एक अंग कृष्ण प्रेम देने के लिए महाशक्ति धारण करता है और किसी एक अंग में लगने से सिद्धि प्राप्त हो सकती है और सभी अंग में लगने से भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है दोनों के उदाहरण हमको प्राप्त होते हैं हमारे आचार्य गण इसको और चर्चा करते हैं जीव गोस्वामी जिसको शिल प्रभुपात अपने पुस्तकों में चर्चा करते हैं कि क्योंकि हम एक अंग में लगने केवल एक अंग में लग करके सभी कुछ हम लगा नहीं पाते हैं सेवा में इसलिए हमारे लिए अनुमोदित है कि भक्ति के सभी अंगों में लगा जाए अलग अलग अंगों में केवल एक ही अंग लेकर के हम अपना पूरा 24 घंटा निकाल नहीं सकते है जीवन में तो इसलिए जो छूट गया समय वो समय नहीं तो भुक्ति में जाएगा इसलिए वो सब अंगों को सेवा में लेते हैं और इस तरह से निश्चित हो जाता है पतन का जो चांस है वो जो संभावना है वो कम हो जाती है क्योंकि हम सभी अंगों में लगे हुए हैं तो हमारी सभी प्रकार की इंद्रिया मन उसमें लगा हुआ है तो इसलिए भक्ति से पतन के चांस कम हो जाते हैं बाकी भक्ति की तो अपनी शक्ति है कि एक अंग में भी यदि सम्यकता लगा जाए तो वो शुद्ध भक्ति प्राप्त कराती है कृष्ण प्रेम प्राप्त कराती है इस तरह से हम सभी अंगों में लगते हैं वास्तव में कोई प्रश्न <स्था> <स्था> से समझा जाए कि उसमें आगे फिर कैसे उसमें सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन है जबकि सब में शक्ति है कृष्ण प्रेम देने की तो कृष्ण प्रेम देने की सक... शक्ति सब में है लेकिन नाम कीर्तन एक ऐसा है जो तो कोई भी व्यक्ति पालन करके कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है वो सबसे श्रेष्ठ है कृष्ण प्रेम देने में इसका यह नहीं है कि दूसरे आठ अंग में कृष्ण प्रेम देने की शक्ति नहीं है लेकिन उसमें भी तो नाम कीर्तन है वो सर्वश्रेष्ठ है वो सबसे ज्यादा बलशाली है भक्ति देने के लिए कृष्ण प्रेम देने के लिए तुलना में सब एक समान बल नाम है तुलना है <laughs> वो सब मिला करके बलवान है मतलब इसी प्रकार से ना सब सरल है कोई भी कर सकता है कितने भी गिरे हुए व्यक्ति को उठा सकते हैं इससे इत्यादि सब मिला करके अंतत गर्तन की विशेष स्थिति है अभी आगे ये वैधि भक्ति संपन्न हुई यहाँ पे और अभी जो शुरू हो रहा है वो रागानुगा साधन भक्ति के अंतर्गत दूसरा विभाग रागानुग भक्ति तो उसका वर्णन अभी रूप गोस्वामी शुरू करते हैं पूर्व विभाग लहरी साधन भक्ति साधन भक्ति के अंतर्गत वैदि भक्ति रागानुगा भक्ति दो विभाग होते हैं तो वैद्य भक्ति के बारे में चर्चा यहां पर समाप्त हुई विधि विधानों के माध्यम से होती है अभी रागानुगा भक्ति का वर्णन शुरू हो रहा है तो अभी नया विषय शुरू हो रहा है तो इसको कल से शुरू करते हैं क्योंकि आज तो उसकी व्याख्या करने में ही समय जला जाए वै दिभक्ति का कुछ केवल उपसंहार कर लेते हैं वापस कि हमने पढ़ा था वैदिभक्ति की व्याख्या पड़ी थी कि जिसमें विधि विधानों का पालन करके हम भगवान की सेवा में लगते हैं साधना भक्ति के अंतर्गत अर्थात हमारी जो स्वाभाविक भावना है वो भगवान की संतुष्टि के लिए नहीं अपितु स्वयं की संतुष्टि के लिए ही जाती है इंद्रिय भोग की तरफ उसका बहाव होता है तो इसलिए हम यदि इसको रोकेंगे नहीं इसका मार्ग नहीं करेंगे इसको बांधेंगे नहीं इस भावना को तो भावना इंद्रिय तृप्ति में ही लगाएगी हमको इसलिए विधि विधानों से इसको बांध करके भगवान की तरफ लेकर के जाते हैं इसलिए हम इसको वैधी भक्ति कहते हैं इसमें हम स्वतः राग के कारण आसक्ति के कारण हम भगवान से भगवान की सेवा करने के लिए उत्सुक नहीं होते इसमें इसमें हम भगवान की सेवा करते क्योंकि ये करनी चाहिए क्योंकि भगवान कहते हैं क्योंकि शास्त्र में है क्योंकि गुरु कहते हैं क्योंकि इसको करने से हमारा ही श्रेय है क्योंकि इसको करने से हम भौतिक जगत से मुक्त हो सकते हैं क्योंकि इसको करने से हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं इसलिए हमको ये कार्य करना चाहिए इसलिए सुबह उठना चाहिए जल्दी मंगला आरती के लिए इसलिए हमको चार नियम पालन करने चाहिए इसलिए हमको सोलहमाला जब्त करनी चाहिए इस प्रकार से हम ये भक्ति गुरु के मार्ग विधि विधानों को अपने ऊपर लाद करके स्वाभाविक वृत्ति है इन विधि विधानों से दूर जाने इसलिए इसको वैधि भक्ति कहते हैं इसके विधान है शास्त्र के अनुसार तो हमने उदाहरण लिया था कि कैसे भावना है वो एक तरल पदार्थ यहां पानी की तरह है तो पानी को जब रखते हैं तो जिस पर तरफ ढलान होती है उस तरफ वो बहने लगता है तो अभी ये अवस्था में हमारी जो ढलान है वो इंद्रिय तृप्ति की तरफ है स्वयं की इंद्रिय तृप्ति की तरफ तो इसलिए यदि इसमें पानी को खुला छोड़ेंगे भावना को खुला छोड़ेंगे तो हमारी ही इंद्रिय तृप्ति करने की तरफ हो जाएगी भावना अभी ऐसी अवस्था में कृष्ण से विरुद्ध है ढलान तो कृष्ण की तरफ लेकर के जानी है भावना तो आपको एक तो मोटर चाहिए जो पानी को या भावना को बल देगी और एक है पाइप चाहिए सोलिड पाइप घन पदार्थ का बना हुआ जो कि उसको दिशा देगा ऊपर ले जाने के लिए मोटर से बात कितना भी जोर से फोर्स लगा करके छोड़ दे पानी ऊपर नहीं जाने वाला उधर ही गिरेगा तो ये दोनों चाहिए तो ये विधि विधान है भक्ति के विधि विधानों को पालन करके जो भक्ति से बल प्राप्त होता है और वो बल प्राप्त होने से हम जो विधि विधान है तो वो हमारी भावना को सही से कृष्ण की तरफ लेकर के जाते हैं ये है वैधी भक्ति रागानुगा भक्ति में ढलान धीरे धीरे कृष्ण की तरफ हो गई है थोड़ी सी यहाँ पे विधि विधान नहीं होंगे तो भी धीरे धीरे पानी या भावना भगवान की तरफ जाएगी इसलिए यहाँ पे विधि विधान कुछ हद तक होते हैं बाकी उसको धीरे धीरे ढीला करके भगवान की तरफ बहने देते हैं भक्तों के मार्गदर्शन में वो रागानुगा भक्ति के विषय में कल चर्चा शील प्रभुपाद की जाय शिल रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय श्री भक्ति राम सिंधु की जय गौरा प्रेमानंद